भारतीय दर्शन जैन दर्शन निर्जरा तत्व इन बासठ उपायों के पालन के द्वारा आत्मा में कर्म पुद्गलों के प्रवेश को रोकने से मुक्ति का मार्ग कंटक रहित हो जाता है इन्हें रोकने से नए पुद्गलों का प्रवेश तो न होगा किंतु जब तक उन पुद्गलों का जो पहले से ही आत्मा में चिपक गए हैं नाश न हो जाएगा तब तक मोक्ष नहीं मिल सकता बंधन के बीज उन कर्म पुद्गलों का भी नाश अत्यावश्यक है इस नाश की प्रक्रिया को निर्जरा कहते हैं इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए पूर्व कथित नियमों का पालन करते हुए साधक को कठोर तपस्या करनी पड़ती है इस अवस्था में निधिध्यासन की बड़ी आवश्यकता है राग द्वेष आदि दुर्गुणों का बिना सर्वथा परित्याग हुए इस अवस्था तक कोई नहीं पहुँच सकता इन सभी क्रियाओं से नित्यांत निर्मल अंतकरण वाला जीव अपने शरीर में ही स्थित आत्मा का दर्शन कर सकता है यही आत्म साक्षात्कार या परम पद है यही दर्शन का चरम लक्ष्य है यहाँ पहुँच साधक के दुख की आत्यंत की निवृत्ति हो जाती है और दर्शन जीवन एवं धर्म के अंतिम लक्ष्य का साक्षात अनुभव होता है इस निर्जरा के भी दो भेद हैं भाव निर्जरा और द्रव्य निर्जरा भावावस्था में साधक की आत्मा में कर्मों के नाश करने की भावना उत्पन्न होती है तत्पश्चात आत्मा में प्रविष्ट उन कर्म पुद्गलों का वास्तविक नाश होता है उसे द्रव्य निर्जरा कहते हैं भावावस्था में भी जब भोग होने के पश्चात कर्म पुद्गलों का स्वयं नाश हो जाता है तो उसे सविपाक या अकाम भाव निर्जरा कहते हैं किंतु भोग की समाप्ति होने के पूर्व ही तपस्या के प्रभाव से यदि उन कर्मों का नाश किया जाए तो वह अविपाक या सकाम भाव निर्जला कहलाता है अविपाक भाव निर्जला के लिए कठोर तपस्या की आवश्यकता होती है और इसमें छह बाह्य तथा छह अंतरंग क्रियाओं का संपादन करना आवश्यक होता है अनुशन अनुसन्न अवमोदार्य भोजन में नियंत्रण करना वृत्ति संक्षेप अल्पाहार रस त्याग विविक्त संयासन तथा कायक्लेश ये छह प्रायश्चित छह है प्रायश्चित विनय व्ययावृत्त्य साधु सेवा स्वाध्याय व्युत्सर्ग विषय विराग तथा ध्यान ये छह अंतरंग तपस्याएं हैं मोक्ष तत्व राग द्वेष तथा मोह के कारण आश्रय होता है और तभी जीव बंधन में फंस जाता है तपस्या के द्वारा तथा नियमों के पालन करने से राग द्वेष आदि का नाश हो जाता है फिर संवर तथा निर्जरा के द्वारा आश्रय का नाश होता है इस प्रकार कर्म पुद्गलों से मुक्त होने से जीव सर्वज्ञ सर्वद्रष्टा होकर मुक्ति का अनुभव करने लगता है इस अवस्था को भाव मोक्ष या जीव मुक्ति कहते हैं वास्तविक मोक्ष के पूर्व की यह अवस्था है इस परिस्थिति में चार घाति घातीय कर्मों का अर्थात ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय मोहनीय एवं अंतराय का नाश हो जाता है इसके पश्चात क्रमशः चार आघातीय कर्मों का अर्थात आयु नाम गोत्र तथा वेदनीय का भी नाश हो जाता है तभी द्रव्य मोक्ष की प्राप्ति होती है इस प्रकार जब जीव मुक्त हो जाता है तब यह सभी कर्मों से तथा औमिक छायोपमिक औदयिक तथा भव्यत्व भावों से भी मुक्त हो जाता है अपनी स्वाभाविक गति के कारण वह उर्धति का हो जाता है और ऊपर लोक की सीमा पर्यंत पहुँच जाता है अलोकाकाश में धर्मास्तिकाय के न रहने के कारण जीव लोक के परे नहीं जा सकता और न पुनः वहाँ से लौटकर वह संसार में ही आता है मुक्त जीव परमात्मा के साथ एक नहीं हो जाता वह सिद्धशिला में अनंतकाल के लिए वास करता है